ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदे ओम नमो भगवते वासुदेव एना शलाक चक्षुन्मित श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभी भूतले स्वयं रूपा दधा स्वदातिक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका का राधाकांत नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदवनेश्वरी सुते देवी हरि प्रणमा हरिप्रि पांछाकलपत कृपा वचा पतिता नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रघुनाथाथा सीताये नमः हरे कृष्णा तो पुनः आप सबका स्वागत है इस सत्र में भगवान राम के दिव्य चरित्र का वर्णन हम पिछले सात दिनों से कर रहे हैं और भगवान राम का ऐसा ये चरित्र है जिसको श्रवण करने के लिए पार्वती देवी भी सदैव लालायित रहती हैं और जिसका वर्णन करने के लिए साक्षात वैष्णवानाम यथा शंभु भागवत में वर्णन आता है कि वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं या भगवान के भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे शिवजी जी या महादेव वो भी भगवान राम की चर्चा या राम की कथाओं को अपने जिहा से वर्णन करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं तो ऐसे महान आचार्य सती या पार्वती और शिव जी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं बल्कि इस भौतिक जगत का स्वामित्व उनके पास है इस भौतिक जगत के अध्यक्ष का जो स्वामिनी है वो पार्वती हैं लेकिन सदैव भगवान के लीला कथाओं को सुनती हैं और उनके जो पति हैं शिव जी सदैव ऐसे दिव्य लीला कथाओं का वर्णन करते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि कलियुगा के जीवों के लिए जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि भवसागर को पार करने के लिए एक सरल नाव का सहारा लेना चाहिए और वह सरल नाव क्या है भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवन ये नाव इतनी बलशाली है इस बहुसागर के कितने ही ना तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए लेकिन फिर भी ये नाव कभी डूबती नहीं है और जिस व्यक्ति भी जो व्यक्ति भी ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवन की ये जो नाव है इसका आश्रय लेता है तो आचार्य गण कहते हैं कि निश्चित रूप से वो भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाता है उसमें कोई दूसरी वार्ता नहीं है तो ऐसा ही भगवान राम का चरित्र है जिन्होंने स्वयं लव के द्वारा श्रवण किया है और वास्तव में हम श्रवण कर रहे हैं लव के माध्यम से हम लव बोल रहे हैं और भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को श्रवण करा रहे हैं तो ऐसा जो राम का चरित्र कल हमने चर्चा की थी सीता का हरण होकर किस प्रकार से हनुमान और आदि वानर सेना वहाँ पहुँच जाती है समंदर के तट पर जहाँ जटायु के जो भ्राता है संपत्ति उन्हें मिलते हैं और संपत्ति कहते हैं जब उनको प्राप्त हो जाते हैं तो संपत्ति आकाश में पहुंच जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि मेरे पास विशेष योग्यता है तिक्ष्ण मेरी दृष्टि है जिसके द्वारा मैं लंका को यहाँ से देख सकता हूँ बल्कि जो लंका सवयोजन दूर थी तो ऐसी संपति ने कहा कि मैं देख रहा हूं सीता देवी को एक वृक्ष के नीचे वन में वो निवास कर रही है क्या आप में से कोई है जो इस सवयोजन समुद्र को लांग कर जा सकता है तो अलग अलग सबने अपने अपने कैपेसिटी बताई और फिर फाइनली हम देखते हैं कि हनुमान आप तत्पर हो गए उस पर जाने के लिए जामवान ने उनको याद दिलाया कि हनुमान आप आप तो पवन पुत्र हो और सबसे आप साधारण कपि नहीं हो आप साधारण वानर नहीं हो आप एक विशेष हो और भगवान राम की सेवा के लिए आपको विशेष रूप से चुना गया है अब देखो लाखों की संख्या में अलग अलग जो वानर हैं वो अलग अलग दिशाओं में गए थे लेकिन भगवान जब ये सब निकल रहे थे तो किसी को अपने पास नहीं बुलाया लेकिन किसको बुलाया हनुमान को बुलाया क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे हनुमान ये सेवा करने के लिए सक्षम है बल्कि ऐसे हनुमान को भगवान ने आशीर्वाद भी दिया और अपनी जो मुद्रिका है जो अंगूठी है वो भी हनुमान के पास दी और उन्होंने ये कहा कि आप निश्चित रूप से सफल होकर वापस आ सकते क्यों? क्योंकि इसके पूर्व उनको दोनों का का ही आशीर्वाद प्राप्त प्राप्त हुआ था। का भी प्राप्त हुआ था था लक्ष्मण भी आचार्य के रूप में और दूसरा साक्षात भगवान राम के द्वारा जाते समय उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया था तो हमने कल यह भी चर्चा की थी कि हनुमान पूर्ण अपनी शक्ति सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए महेंद्र गिरी पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से छलांग लगाते हैं और वहाँ लंका का जो लंका में पहुंच जाते हैं रास्ते में अलग अलग जो तीन मैनाक पर्वत है सुरसा है छाया ग्रहिणी जो राक्षसी है वहाँ से निकलते हुए एकल हमने यहाँ तक समापन किया था कि उन्होंने लंका को देखा दूर से और वो सोचने लगे कि ऐसे नगरी का राजा रावण है लेकिन वास्तव में अभी उसके भाग्य के अनुसार वो जीवित नहीं रहेगा और वो अपने मृत्यु को उसने आमंत्रित किया है तो ऐसे हनुमान दूर से लंका को देखकर सोच रहे थे और रावण की निंदा करते करते उस लंका के मेन द्वार की ओर पहुंचते हैं और उन्होंने ये भी सोचा कि मैं यदि अपना बड़ा बलशाली रूप धारण करूँगा तो मेरे लिए कठिन होगा लंका में प्रवेश करना मुझे मुझे देख लेंगे और मुझे मार भी सकते हैं तो उन्होंने क्या किया बहुत ही छोटा रूप धारण किया हाँ छोटा रूप धारण करके वो निकलते हैं उस महाद्वार में पहुंचते हैं और लंका का वो महाद्वार जिसको उत्तर द्वार कहा गया है तो उन्होंने वहां देखा कि एक भयंकर आकार वाले एक राक्षसी खड़े थे और वास्तव में वो लंका की अधिपति थे एक प्रकार से तो ऐसी जो लंकिनी है उसको देखा तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मानो कोई व्यक्ति निधि लेके आ रहा है मतलब निधि मिन्स खजाना किसी का चुरा रहा हो और बाहर चुरा कर आता है तो किसी भूत को बड़ा खड़े होते देखता है तो उसी प्रकार भूत के समान ये जो लंकिनी है वहाँ खड़े थे और हमने कल ये भी चर्चा की कि लंकिनी ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे कि हे वानर आप कौन हो कहा से आए हो हाँ क्या आपका कार्य है तुम्हें किसने भेजा है तो हनुमान ने एक भी उत्तर नहीं दिया बल्कि प्रत्युत्तर में हनुमान ने उनको वही सारे प्रश्न पूछे और उनसे पहले उत्तर की आकांक्षा रखी लंकिनी ने कहा मैं लंकिनी हूं और लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और पराये व्यक्ति को मैं इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं प्रदान करते हो और तुम यदि प्रयास करोगे तो तुम्हें मैं टुकड़े टुकड़े करके मार डालोगे तो हनुमान बड़े विनम्रता से कहते हैं हे हे नारी हे नारी मुझे नगर नगर देखने देखने के लिए जाने दो मैं तो तो केवल नगर देखने आया हूं तो कहते कैसे जाओगे मेरे हाथ से बच के जाओगे तभी तो जाओगे हाँ तो उस प्रकार से लंकिनी ये भी सुना था हमने कि फिर लंकिनी क्या करती है पहले तो हनुमान को मारती है छाती में और फिर हनुमान सोचते कौन से हाथ का इसके आ, इसको खींच के लगाऊं तो वाल्मीकि मुनि लिखते हैं हनुमान ने दो चीजें सोची कि दाहिने हाथ से मारूंगा तो इसी समय मर सकती है कहते ये श्री है और श्री बड़ी कोमल होती है तो दाहिने हाथ से नहीं मारूंगा उल्टे हाथ से मारूंगा तो थोड़ा सा बच सकती है तो उन्होंने उल्टे हाथ का घुमा के मारा और दूसरी जगह ये भी वर्णन आता है कि छाती में उसको किक मार दी उन्होंने और उसकी सारी शक्ति जाती रहे और मूर्छित होकर ये लंकिनी क्या करती है गिर पड़ती है और फिर वो हनुमान के प्रति बहुत सदवचन बोलती है भगवान राम के प्रति सदवचन बोलती है और उनको कहती है कि आप अवश्य आगमन कीजिए आइए अंदर प्रवेश कीजिए तो पहली बार लंका के धरती पर मानो उन्होंने प्रवेश किया तो हनुमान ने अपना जो दाहिना कदम है वो उन्होंने रखा था कल यदि आपको याद होगा तीन अलग अलग समंदर को पार करते हुए तीन अलग अलग स्थितियों से गुजरे थे एक एक पर्वत हो गया था फिर जो एक सुरसा राक्षसी है, और फिर जो जो सुरसा राक्षसी राक्षसी और छाया इनको पार करते हुए हनुमान गए थे तो इन तीनों से भी हमने शिक्षा प्राप्त की थी तो वास्तव में लंकिनी से भी एक विशेष महत्वपूर्ण का शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा हमें आचार्य गण देते हैं कहते हैं ये के कि किस चीज का प्रतीक है हमारे रिश्तेदार संबंधी आदि उनका प्रतीक है।, है तो भक्ति में लगता है तो घर वाले आ, कहते हैं कुछ काम धंधा है नहीं ये हरे नाम ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्या लगा के रखा है बार बार मंदिर जाते रहते हो बार बार कथाएं सुनने जाते हो जब देखो तब किताब लेके बैठते हो कभी प्याज नहीं खाना कभी चाय नहीं पीना कभी ये नहीं करना मूवी देखने नहीं जाना कहते क्या लगा के रखा है तो ऐसी है लगनी की भांति बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं और भक्ति में प्रवेश करने से रोक देते हैं ये लोग हमें कहते इसकॉन में प्रवेश नहीं करना है तो फिर आचार्य गण कहते ऐसे रिश्तेदार माता पिता बंधु भाई इनके साथ क्या करना चाहिए हाथ मतलब <laughs> मारना नहीं चाहिए उनको लेकिन क्या करना चाहिए कि उचित रूप से उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि वास्तव में जो हमें राम की ओर नहीं जाने देता वो सारे किसके रिश्तेदार है ये लंकिन के है रावण आदि के हैं तो इस प्रकार से हमें आचार्य गण कहते हैं कि ये व्यक्ति को घर के जो लोग हैं रिश्तेदार हैं सगे संबंधी हैं बंधु बांधव हैं वो हमेशा ऐसा रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन हमें हनुमान के भांति दृढ़ होना चाहिए और लंका में घुसने का प्रयास करना चाहिए तो इस प्रकार से हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं और हनुमान अंदर जाते हैं तो अंदर जब गए तो उन्होंने देखा मुझे रक्षक तो देख सकते हैं तो उन्होंने किले दीवारों इधर उधर जम लगा लगा के चढ़ने लगे और उनकी एक ही कार्य था सीता का अन्वेषण करना सीता की खोज करना जिस कार्य के लिए वो निकले थे बीच में कितनी बाधाएं आ गई लेकिन हनुमान वो कार्य भूले नहीं आगे भी हम देखेंगे उसी प्रकार से व्यक्ति जब भक्ति में आता है शुरुआत में सोचता है भगवान आप और आपकी प्रेमा भक्ति अन्य प्रेमा भक्ति ही करूँगा बाकी कुछ नहीं करूंगा लेकिन जैसे भक्ति में लगता है कुछ दिन बीतते हैं साल बीतते हैं धीरे धीरे जिस कार्य के लिए वो भक्ति में जुड़ा था भगवान के शरण ग्रहण की थी वो धीरे धीरे क्या होता है भूल जाता है भगवान की खोज को अपने जीवन में भूल जाता है और भौतिक कामनाओं की पूर्ति में लगता है लेकिन हनुमान का क्या है हनुमान ऐसे वातावरण में आए लेकिन कदापि राम की जो सेवा है उसको भूले नहीं अपने जीवन में इसलिए तो वह हनुमान है तो ऐसे हनुमान ने सोचा इतनी विशाल ये लंका नगरी है यहाँ पे सीता देवी को कहाँ कहाँ ढूंढो सारे मार्गों में चलने लगे वो बाजारों में गए चौपालों में गए गोकुरों को देखने लगे मंदिरों के ऊपर चढ़े घर घर में ढूंढा मंडपो में गए अंतपुरी में, घर के अंदर के स्थानों में भी गए अश्वशाला गए में गए, में गए, रखते थे रथशाला बड़े बड़े महल होते थे उसमें चले गए और फिर विभीषण के महल में भी गए जब उसके पास गए विभीषण के महल के पास तो उसको उनको आवाज आने लगी राम राम राम क्या आवाज आने लगी राम। जो उन्होंने कार्य के आशुरी स्थान में भी कोई राम का नाम कैसे उच्चारण कर सकता है, तो ये रुक जाते हैं, रुककर देखते हैं कि एक साधु व्यक्ति यहाँ है देखो विभीषण हम सोचते हैं कि हमारे लिए भक्ति ने हमसे हो रही है बहुत कष्ट है लेकिन वास्तव में हम हम तो ऐसे स्थान में रह नहीं रहे जैसे रावण की लंका थी जो प्रतिकूल स्थान था भक्ति के लिए लेकिन जो विभीषण थे चाहे वातावरण स्थान रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो लेकिन विभीषण भगवान राम की भक्ति से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए बल्कि एक वर्णन आता है जब ये राम रावण उनके पास जाते विभीषण के पास उनके घर में जाके देखते हैं कि विभीषण ने तो पूरे घर के दीवारों में क्या लिखा था राम का नाम लिखा था अभी ये जो रावण है इसने सोचा कि ये मेरे शत्रु का नाम सब जगह इन्होंने अंकित कर रखा है तो रावण को गुस्सा आ जाता है कहते है क्यों अपने राम का नाम क्यों लिखा है सब दीवारों में आपके महल के कोने कोने में विभीषण बहुत बुद्धिमान है इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त कृष्ण भजे से बड़ा चतुर हरे नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर शास्त्र कहते हैं कि हरे नाम ये भगवान का नाम बहुत स्वीट है मधुर है और जो ऐसे हरिनाम भजन करते हैं या भगवान का भक्ति करते हैं ऐसे कृष्ण के राम के भक्त है वो बहुत बड़े चतुर है तो ऐसे ही चतुर विभिषण है जब ने मेरे उसका नाम, शत्रु का नाम सब अंकित है तो उन्होंने कहा हे बड़े भ्राता कैसे संभव हो सकता है आपसे मेरे प्रति अनमोल है जिसकी कोई तुलना और मोल नहीं किया जा सकता आपको लग रहा होगा ये राम का नाम अंकित किया है दीवारों पर लेकिन नहीं नहीं ये क्या है मेरा इतना अधिक प्रेम आपके प्रति है और भाभी के प्रति है मंदोदरी के प्रति जो ये अगला शब्द देखते हो रा, ये राबोधित करता है रावण और मे संबोधित करता है मंदोदरी रावण कितने आनंदित हो गए कहते जीवन में भाई होना चाहिए तो किसके जैसा ऐसे विभीषण जैसा जो अपने बड़े प्राता का इतना आज्ञाकारी है मानव सदैव अपने बड़े भ्राता का कल्याण या उपासना में लगा है और उसके हित के लिए उनको सदैव उनके नाम के रूप में अपने आगे रखता है लेकिन ऐसे नहीं था जब हनुमान ने देखा अरे नाम ले रहे हैं, तो हनुमान आनंदित हो जाते हैं और उन्होंने जब रात्रि का समय हो गया था तो सब स्थानों में सीता की खोज करने लगे तो के वहां से देवान तक और जो त्रिशर है करना है इंद्रजीत है कुंभ इंद्रजीत निकुंभ जितने भी ये सारे बड़े-बड़े योद्धा आदि थे आदित आ, इनके महलों में भी सीता देवी को जाकर देखा दैत्यों के जितने निवास थे वहां सीता देवी को देखा लेकिन उनको कहीं भी सीता देवी नजर नहीं आती है और फिर जहाँ स्त्रिया रहते थे, वह उनके अंतपुर में जाकर इन्होंने देखना शुरू किया जहाँ उन्होंने देखा कई प्रकार के राक्षस थे किसी का एक कान है तो किसी के पांच कान है किसी एक आंख है तो किसी की दस आखे हैं, किसी का नाक नहीं है ऐसे चित्र विचित्र राक्षस देखे हनुमान आचर्य हो रहे थे हनुमान ने देखा किसी की एक बुझाए तो किसी की हजार ऐसे देखते-देखते ढूंढते ढूंढते सीता को और पूरे छोटे छोटे स्थानों में भी देखा फिर जब वो फाइनली जहाँ रावण निवास करता था रावण के अंतपुर के निकट गए जहा द्वार सशस्त्र राक्षस थे फिर भी बहुत सरलता से उन्होंने पार किया कहने का तात्पर्य है गुरु आपको जब सेवा प्रदान करते हैं तो एक बड़ी स्थूल आज्ञा देते हैं हाँ जैसे प्रभुपाद ने शिष्यों को कहा कि मेरे पुस्तकों का वितरण करो प्रभुपाद ने यह नहीं कहा कि ऐसी ट्रिक बनाओ ऐसी ऐसी ट्रिक लगाओ वितरण हो सकता है तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करता है भक्त बुद्धि से सोचता है और भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। तो हनुमान ने अपनी अलग अलग प्रकार से अपनी बुद्धि लगाकर सीता की खोज करने का प्रयास किया सारे सभा मंडपों को देखा जहां रानिया निवास करते थी वहां देखा और अभी रात्रि हो गई थी तो ऐसे रात्रि का वर्णन वाल्मीकि ने बहुत ही अच्छे से किया है वो कहते हैं अभी अंधेरी रात्रि में जहा घुस रहे थे हनुमान अभी उनको मानो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सही ढंग से तो उस समय एक बड़ी अद्भुत घटना होती है तो वाल्मीकि लिखते हैं समुद्र में ज्वार उत्पन्न करते हुए कमल के समूह को मुकलित करते हुए चक्रवात को को को से करते करते हुए हुए हुए और मनमत के प्रताप को बढ़ाते हुए। के प्रताप बढ़ाते चित्त में चंचलता उत्पन्न घने अंधकार नष्ट करते हुए और चंद्रकांत शिलाओं को पिघलते हुए प्रेम प्रेमिकाओं का मिलन संपन्न करते हुए अपनी आभा से सारे दिशाओं को आलोकित करके मनमत के जो ससुर और नक्षत्रों के जो अधिपति हैं ऐसे चंद्रमा का उदय हो गया मानो लंका में हनुमान की सहायता के लिए देवताओं ने मशाल जलाई हो इसको कहते काव्य इतना मतलब रामायण जरूर आप सबको पढ़ना चाहिए इस कथा के बाद आप जबी समय मिले जाकर रामायण पढ़ लीजिए फ्रेश है दिमाग मान, आ, तो ये जो रामायण है इतना मधुर इतना स्वीट है जिसकी रचना कि आपका जो ह्रदय है बीच बीच में पिघलेगा भी और हर्षोल्लास से आनंदित हो जाएगा ऐसा ऐसा वर्णन भगवान राम और उनके चरित्र का किया है तो हनुमान ने सोचा कि कितना मेरा भाग्य है सेवा करने के लिए आया लेकिन लाइट चली गई थी तो मानो चंद्रमा आ गए हैं। देवताओं ने मानो मशाल लगा दी हो पूर्णिमा का चांद सब प्रकार से अपना प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार से सब आलोकित कर दिया लंका को और फिर चंद्रमा को देखकर हनुमान हर्षित हो जाते हैं फिर हर्षित होकर देखा पुष्प विमान है और उस विमान में कई सारी सुंदरियां शराब आदि पीकर मदमस्त थी जिनके केश शिथिल पड़े थे और ये भी वो कहते हैं उनके सासे सुगंधित सासे उनके चल रहे थी उनके जो नुपुर है अभी शांत हो गए थे उनकी केस की खुल गई थी। उनके गले में जो थी, वो सारे टूट चुके थे। ऐसा हनुमान ने देखा और हनुमान सोचने लगे कि मैं राम की सेवा के लिए आया हूँ सीता को ढूंढने के लिए लेकिन मुझे यहाँ इतनी चीजें देखनी पड़ रही है और विशेष रूप से को देखना पड़ रहा है किसी ने तो है, तो किसी ने ने तो तो वस्त्र वस्त्र अपने शरीर पर डाले डाले हैं हैं हैं नहीं हनुमान हनुमान कहते ऐसा वातावरण ऐसे राक्षसी श्रीयों को देखकर थोड़े से दुखी हो जाते हैं लेकिन हनुमान प्रार्थना करते कि हे स्वामी हे राम मैं यहाँ केवल आपकी सेवा के लिए आया हूँ और आपकी सेवा करते हुए मुझे इस प्रकार से स्त्रियों को वस्त्रों से रहित देखना पड़ रहा है लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है इस प्रकार से वो राम जी को और प्रार्थना करते हैं और उन श्रीयों है। श्रीयों जुण के झुंड में घुस जाते हैं वाल्मीकि झुंड की झुंड पड़े थी जाते और देखते नजदीक अरे सीता तो नहीं है ये सीता देवी तो नहीं है ऐसे हनुमान भ्रमण करते करते देखा और उन्होंने देखा सीता देवी तो नजर नहीं आ रही है लेकिन एक बड़े रत्न वेदी पर बड़े से पलंग पर रावण को सोते हुए बहुत सारे हैं जो गंधर्व देवलोकों की स्त्रिया हैं जो उनकी सेवाओं में लगी हुई है कोई पंखा जल रहे हैं तो कोई उनको मसाज कर रहे हैं तो कई प्रकार से सारे ऐसे देवलोक गंधर्व लोग आदि के जो स्त्रिया है रावण की सेवा में नियुक्त थे, कुछ तो अपने कंकनों का आवाज कर रहे थे कुछ उनको चामर डुला रहे थे कुछ गीत गा रहे थे कुछ साथ साथ नृत्य कर रहे थे और कोई उनको सुलाने के लिए कुछ और ये कार्य कर रहे थे और उसके साथ ही देखा कि मंदो भी है बल्कि मंदिर को देखकर दूर से लगा क्योंकि बड़े मूल्यवान वस्त्रों से वो आभूषित थे उनको लगा हो सकता है कि सीता सीता लेकिन ये इन्होंने सोचा सीता तो पतिव्रता है वो कैसे ऐसे महल में सो सकती है और इतनी गहरी निद्रा उनको कैसे आ सकती है तो ऐसा विचार करते हुए है जब बिहार वहां लगाते हुए उन्होंने कहा ये सीता नहीं है और सीता रावण के साथ कैसे रह सकती है ऐसा सोचकर हनुमान उनके महल से निकलते हैं और महल से भाग बाहर एक उद्यान या बगीचे में आ जाते हैं जो रावण का बगीचा था वहां सब जगह उन्होंने देखा और उनको एक भवन नजर आया उन्होंने सोचा मानो इस भवन में सीता हो सकती है लेकिन नजदीक गए तो वहां सीता नजर नहीं आई वो भवन रिक्त था और वो सोचने लगे मुझे तो अंगूठी देके भेजा है राम ने ने और ये अंगूठी भगवान राम ने मुझे राम मुझे भेजा है मुझसे आकांक्षा रखते हैं कि मैं सेवा करके सफल होके वापस आ जाऊं हा लेकिन मुझसे ये संभव नहीं हो रहा है फिर दूसरा विचार आया शायद जब रावण सीता को लेके आ रहा था तो शायद रास्ते में सीता देवी ने प्राण तो त्याग नहीं दिए या समंदर के ऊपर से जब लेके आ रहा था तो सीता देवी शायद उसके विमान या जो भी रथ आदि है उसमें से गिरकर समंदर में अपना प्राण तो नहीं उन्होंने त्यागे या फिर बहुत सारे राक्षसों को देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो नहीं या और एक विचार आया कि सीता देवी को लंका के बाहर किसी विदेश में उन्होंने रखा तो नहीं या क्रोधवश रावण ने उसकी हत्या तो नहीं की इस प्रकार से वो सोचने लगे और वो कहने लगे कि मैं कैसे लौटूं और यदि मैं लौट के जाता हूँ कि मैं लंका पहुंचा था वहां सीता नहीं मिली मुझे तुम्हें तो राम को जाकर क्या कहो यदि मैं राम को ये कहूँ कि सीता मुझे नहीं मिली लंका में नहीं है और वो शायद उन्होंने प्राण त्याग दिया है सीता ने तो हनुमान सोचने लगे राम को यह मैं वार्ता बताऊंगा तो वो विक्षण राम जो है अपने शरीर को त्याग सकते हैं प्राण छोड़ देंगे और राम के अंदर लक्ष्मण का प्राण अटका हुआ है और राम के अंदर पूरे भरत है अयोध्या वासी सबका प्राण अटका हुआ है राम यदि अपने प्राणों को त्यागेंगे तो पूर्ण ये जो सूर्यवंशी वंश है यह नगर विनाश हो सकता है और उसके साथ ही साथ साथी का वंश भी जा सकता है और यदि ऐसा हो गया तो हनुमान कहते हैं मैं चिता जलाऊंगा सामने और खुद उसमें जम मार के अपने हत्या कर दूंगा तो ऐसा ये सोच ही रहे थे उन्होंने कहा क्यों नहीं मुझसे इसकी सेवा हो रही है क्यों मैं सीता को ढूंढ नहीं पा रहा हूं तो ऐसे वो चिंता करे रहे थे अभी उनको बहुत क्रोध आ गया इतना क्रोध आ गया हनुमान जी को हनुमान कहते हैं मैं सारे देवताओं को त्रास दूंगा कष्ट दूंगा इंद्र को भी पिट, पिटाई करूंगा उसके और अग्नि को पानी में डुबा डुबा कर पृथ्वी पर नाक घसी दूंगा उसका ऐसा क्रोध में बोलते जा रहे है कहते यम यम सबको दंड देता है उस यम को मैं दंड दूंगा और ये जो पृथ्वी है पृथ्वी को ये पहाड़ों के साथ कुमार जैसे आ, ये चाक को को बेल घुमाता है उसी प्रकार पहाड़ों के साथ इस पृथ्वी को घुमाऊंगा और इतना ही नहीं ये जो पवन पवनता रहता है पवन देव उसको भी पकड़ पकड़ कर आ, ऐसे घुमाते रहूंगा तो अभी इतने क्रोध में आ गए थे यदि सीता नहीं मिली मुझे आज तो इस लंका को उठा के समंदर के अंदर डाल दूंगा तो ऐसे जब कहते ऐसा जब मैं क्रोध प्रकट करूंगा तो फिर देवता सारे मेरे सामने सीता को लेके आ जाएंगे कहेंगे कि ये देखो सीता यहाँ है या फिर राम मेरे सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे कि संसार का नाच मत करो रहने दो हाँ सीता को मैं खुद ही ढूंढ लूंगा तो अभी हनुमान ऐसे हाँ बिल्कुल अपने जोश में आए थे मानो सेवा पूरी नहीं होंगी तो मैं जीवित नहीं नहीं इतना अटैच्ड है, है है इसलिए नाथे जान की अमेजिंग श्लोक आता है कि हनुमान ऐसे हैं जो राम की सेवा के अलावा कुछ सोचते नहीं है। और वो एक स्वामी है उनका श्रीनाथ जानकी नाथे कहते राम ही उनके स्वामी है वो किसी और को स्वामी के रूप में वो स्वीकारते नहीं है बाकी कोई भी अवतर उनके सामने आए हनुमान जी जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथ जी को टेंशन हो गया हनुमान आए है जगन्नाथपुरी तो वहाँ साथ में बलराम बैठे थे बलराम को कहते देखो टाइम नहीं है हनुमान जी बाहर है मंदिर के तुम सीधा लक्ष्मण बन जाओ और वहाँ जो सुभद्रा थी सुभद्रा देवी को कहते अभी टाइम नहीं है तुम थोड़ी देर के लिए सीधा बन जाना हा कहते हनुमान आ रहे हैं मतलब हनुमान अपने जो नाथ है स्वामी है, है।, है जिनका वर्णन ठाकुर ने अपने ग्रंथ में किया है प्रेमा भक्ति चंद्रिका में हनुमान के ऐसे स्वामित्व के बारे में किस प्रकार से स्वामी की सेवा और एक निष्ठ उनकी जो भक्ति है उसके बारे में उन्होंने ये चर्चा की है तो ऐसे जब हनुमान जी सोच रहे थे बहुत बहुत गुस्से में थे, तो एक बहुत बड़े शिखर पर चढ़े, और उन्होंने शिखर पर चढ़े कि यह भी यहां से देखता हो फाइनली अभी सीता देवी नजर आनी चाहिए तो उन्होंने देखा कि दूर से ही सूर्य किरणों से अभेद्य ऐसा वन उनको नजर आया जहाँ हेमवर्ण का एक वृक्ष था अशोक का जिसके नीचे एक श्री उनको नजर आई जो शोकाकुल होने के कारण बहुत ही दुबली पतली हो गयी थे और वेदना से दग्ध थे अत्यधिक दुखी नजर लग रहे थे और अनवरत अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे और विरह के आग्नि में मानो वो तप रही है जिसके वस्त्र मैले हो गए हैं और वो ऐसी लग रही थी दूर से मानो कि सारे बिल्लियों के बीच में कोई तोता तोता बैठा हो अभी तोते तोते को सारे एक तोता मिला तो बिल्लियों की फिस्ट हो जाती है। तो ऐसा लग रहा था कि सारे राक्षसियों ने उनको घेरा था और सीता देवी ऐसी लग रही थी मानो एक तोता अपनी जान बचा के बैठा है वाल्मीकि ऋषि दूसरा दृष्टान्त देकर कहते हैं कि मानो कई सारे व्याग्रों के बीच में कोई गाय बैठी हो और ऐसे राक्षसनियों के बीच में आपने कपाल को हाथ लगाकर सीता देवी वहां बैठी है ऐसी जनक नंदनी विशालक्षी जगन माता सीता को हनुमान ने दूर से ही देख लिया और ये पहचान गए ये कौन होगी सीता ही होगी तो ऐसे सीता देवी को उन्होंने दूर से देखा और उन्होंने राम आदि को प्रणाम किया सारे देवताओं को प्रार्थना किया जहां स्थान में वो चढ़े के के गए, गए, गए उस अशोक वाटिका में और जिस वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठी थी उस वृक्ष में जाकर छिप जाते हैं और बार बार सीता देवी को देखते हैं और देखते कि अच्छा यही है सीता जिसके लिए जिसने पर्वत के ऊपर अपने आभूषण फेंके थे आ, सोचने लिए यही है जिसने फेंके थे आभूषण और दूसरी चीज उन्होंने सोचा कि और उन्होंने देखा भी कि वहां वृक्ष के नीचे बहुत विराह व कर रही हैं और उन्होंने देखा कि सीता ये जो स्त्री है ये राम नाम का उच्चारण कर रही है और विरा अवस्था में सारी पतिव्रता के जो लक्षण है एक पतिव्रता नारी के जो लक्षण है वो प्रकट कर रहे थे हाँ तो ऐसे जब देखा तो हनुमान समझ गए कि यही सीता है जिसके लिए राम ने धनुष तोड़ा था यही सीता है जिसके लिए जयंत जब कौवा बन के आया था उसको इंद्र का जो पुत्र है जयंत कवा खा के, के नाक का और काट काट दिए थे मरीज को मृत्यु करवाई थी मालिक को मारा था वानरों को चारों दिशाओं में इकट्ठा करके इकट्ठा करके लेके आए है तो इस प्रकार से राम के बारे में सीता के बारे में वो सोचते हैं और फिर हनुमान सोचते हैं कि कैसे मैं सीता से बात करूं। कैसे बात करूं करूं कैसे ऐसे चिंतित थे तो उसी समय रावण सीता के बारे में सोचकर कामाग्नि से प्रेरित हो रहा था उद्विघ्न होकर और पूरा सही रूप से सच दच वह हजारों स्त्रियों के साथ आता है और सारे सारी रावण के सेवा करते हुए चलती है रावण वहां पहुंचता है तो सीता देवी क्या करती है अपने शरीर के जो वस्त्र है उसको ठीक करती है मानो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि एक बाघ वहां से आया है जिसको देखकर एक हिरणी सिकुड़कर बैठ जाती है उसी प्रकार के अपने वस्त्र और शरीर को सिकुड़कर सीता देवी बैठ जाती है रावण कहता है हे hey सुंदरी, तुम मुख, मुख नीचे करके क्यों बैठी और अपने क्षिण कटी को अपने वस्त्र से क्यों ढक रही हो मैं तो मनमत कामदेव से बहुत ही व्याकुल हो गया हो काम पीड़ा से व्याकुल हो गया हो और आप सोच रही है की वो राम आएगा यहाँ कहते हो तो तो तो मनुष्य है। वो मनुष्य वो समंदर को को पार कैसे करके आ सकता है? तो राम की की बहुत ही निंदा की सीता सीता देवी देवी के सामने, तो सीता देवी को क्रोध आया फिर से सीता देवी जब भी रावण से बात करते थे तो एक तृण को उठा लेते थे तो आचार्य गण कहते कई व्याख्या करते हैं कि एक तृण को उठाने के कई सारे निर्देश है मानव उसको कह रहे हैं कि तुम तो एक तृणवत हो तृण के समान है तुम्हारा क्या वैल्यू है और दूसरा इस प्रकार से भी सोच रहे थे कि मानो के समान ही तुम्हें सुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और तीसरी चीज मानव सीता देवी सोच रही है या एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है कि कभी भी एक स्त्री को परपुरुष से एकांति वार्तालाप नहीं करना चाहिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए बीच में होना चाहिए इसलिए मानो उस को को बीच में रखते हुए हैं सीता सीता देवी सब को ये तो सीता देवी सब विशेष शिक्षा प्रदान कर तो ने कहा असुर तुम पागल हो गए हो आ? यदि तुम्हारे अंदर बहुत ही शौर्य था बहुत ही पराक्रम था तो तुम, तुम मुझे क्यों उठा कर लाए हो राम से तुम युद्ध करते और सीता देवी ने कहा वो व्यक्ति अपने अपने यश आयु को नष्ट करता है है जो से से या अन्य समागम करने की इच्छा रखता तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है आ, तुम क्या करो मुझे मेरे राम के पास भेज दो आ, जो राम है तुम्हें मार डालेंगे तो इस प्रकार से सीता देवी ने बहुत ही उनको बहुत ही कठोर कठोर शब्द बोले और सीता देवी ने कहा जिस दिन उनके बानों से तुम्हारे वक्षस्थल पर प्रहार होगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं सीता को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है तो फिर सीता देवी कहते तुम उसी प्रकार से नष्ट हो जाओगे जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है तो कोहरा नष्ट होता है और एक जो भेड़ है हम भेड़ा जिसको कहते हैं अब वो पहाड़ को टकराए तो खुद नष्ट हो सकता है और एक नाला समुद्र में जाता है तो अपना अस्तित्व खो देता है उसी प्रकार से हे दुष्ट रावण तुम भस्म हो जाओगे मेरे राम के हाथों से तो ऐसे राम की प्रशंसा करने लगी सीता देवी तो रावण बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उनको बहुत वचन राम वहां से चला चला जाता है चला नहीं जाता ही रहता है थोड़ी देर के लिए तो ये हनुमान वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ सुन रहे थे हनुमान को लगा अभी इस रावण को उठा के पकड़ पटक देता हो मार डालता हो लेकिन दूसरा विचार आया यदि उसने मुझे मार डाला तो फिर मेरे राम को ये न्यूज नहीं पहुंचूंगी इसलिए मुझे जीवित रहना क्या है बहुत आवश्यक है इसलिए भक्तों को भी सेवा में हा कई बार होता है हुँ? कि जीवित रहने के लिए थोड़ा ठीक ठाक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए <laughs> क्योंकि लंबा सफर है जीवन का और सेवाएं हैं इस प्रकार से वो वो सोचते हैं मैं तो तो मेरे राम के पास न्यूज़ नहीं तो इसलिए है सोचा कि मुझे जीवित रहना धैर्य को धारण करके वो सब कुछ निंदा सुनते रहे रावण ने बहुत कठोर वाणी बोली उसी समय वहां मंदोदरी आती है और मंदोदरी कहते कि हे रावण ये नीति संगत नहीं है आज तुम्हें सीता सीता सीता को को वापस देना चाहिए तुम तो मृत्यु आमंत्रण कर रहे हो देवी देवी ने ने उनकी बात नहीं सुनी फिर जितने भी जटा त्रिजटा हयाशा आदि इन सब राक्षस को बोला कि तुम क्या करो इसको करो बोलो दो ही महीने तुम्हारे पास है और दो महीने के अंदर इनको प्रिय वचन बुलाकर धमकियां देकर भयभीत करके किसी न किसी प्रकार से मुझसे विवाह करने के लिए राजी करो और यदि यह राजी नहीं होती है, है सम्मति नहीं देती विवाह के लिए तो इसका वध कर लो और आप मिलके इसका मांस खा लो हां तो ऐसे बोल के रावण अंतपुर में चला जाता है फिर ये सारी राक्षसिया सीता को घेर लेती है एक जाती कहती वो चिकनी चुपड़ी बातें करके आने होती ना कई बड़ी मधुर चिकनी चुपड़ी बातें कर कर के सीता देवी को फुसला रही है रावण ऐसा है रावण वैसा है तुम रानी बन जाओगी ऐश्वर्य का भोग करोगी ये होगा वो होगा लेकिन सीता देवी बिल्कुल स्थिर थी दूसरी कहती ऐसी नहीं मानेगी जरा शूल्य क्या हो त्रिशुल्य क्या हो हाँ इसके शरीर में खोजते हैं और तभी इसको पता चलेगा अरे लंका की रानी होना है इतना बड़ा मान दे रहे हैं तभी भी तैयार नहीं थी तीसरी बोलती है अरे नीच बुद्धि वाले तुम्हें समझ में नहीं आता हम कब से चिल्ला रही है रावण से विवाह करो रावण से विवाह करो अन्यथा वध कर देंगे तो चौथी कहती है तुम्हें नहीं करना है देखो तलवार मेरे पास है सीता के गर्दन के पास तलवार लेके गए कहते इसी तलवार से टुकड़े टुकड़े करेंगे और साथ ही शहद का बड़ा डब्बा है ना मतलब एक पात्र है शहद शहद कहते तुम्हारे मांस को को निकालेंगे में डुबा डुबा के खाएंगे सीता देवी ऐसे ऐसे वचन ये सारे राक्षसिया बोल रहे हैं तो सीता देवी कहते हैं राक्षसियों क्या ये कदापि संभव है एक पतिव्रता श्री को किसी पर को अपना पति बनाना या एक मानव को किसी दानों के साथ अपना संबंध स्थापित करना आप ही बताओ वो हैं जिस प्रकार से चंद्र का चंद्र से अलग नहीं हो सकती प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती उसी प्रकार से मैं भी मेरे राम से कदापि अलग नहीं होने वाली चाहे आप जितना कष्ट मुझे दे दो ऐसा बोल के जोर जोर से क्रंदन करते हुए सीता देवी जमीन पर गिर जाती गिरकर हाय हाय हाय राम, लक्ष्मण, कौशल्या हाँ सबको याद करती है <laughs> कल आपने सुना था लक्ष्मण को कटोवचन बोलने के कारण भगवान राम ने मानो सीता को कहा उठा के रखा था लंका में उठा के रखा था एक भक्त के प्रति अनादर अपशब्द कहने के कारण या अपराध करने के कारण और सीता सीता देवी वो भावना भी, देखेंगे आगे हनुमान के के पास व्यक्त करती है तो के संताप को देखा तो ये जो राक्षस थे थोड़ी सी साधु स्वभाव के थे त्रिजटा जो उसको देखा क्या रहे? ये देखा नहीं जा रहा है दुख उसने सोचा भी मुझे नींद आ रही थोड़ी जाके सोती हूँ वो त्रिजटा एक प्रकार से लीडर थी वो जाकर सो गए और सोते हुए जैसे हम सबको सपने आते हैं आते कि नहीं आते हैं उसको सपने में साक्षात राम आ गए हमारे सपने में पता नहीं कौन कौन आता है राम तो आते ही नहीं है त्रिजटा राक्षसी के सपने में राम आ गए केवल ये छोटी सी भावना उसने व्यक्त की थी कि सीता का कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है ये सीता के प्रति मानो सेवा की भावना है तो इस प्रकार से ऐसे जब वो त्रिजटा बच्चों को थोड़ा बाहर ले जाइए त्रिजटा जब सो गए तो उन्होंने उन्होंने एक स्वप्न देखा और वो उठ के खड़ी हो गए उठ के खड़े होकर उन्होंने कहा हे सारी नारियों, इधर आओ मैंने एक विशेष स्वप्न देखा है राक्षसी कहते क्या सपना देखा वो कहते मैंने देखा कि राम गजब पर आ रहे हैं मतलब विशाल हाथी पर बैठकर आ रहे हैं और ये जो कोमलांगी है कोमल शरीर वाली है, सीता है इस कोमलांगी को लेके जा रहे हैं और उनका राज तिलक राम के साथ हो रहा है और मैंने ये भी देखा है कि एक विमान के ऊपर से रावण चकरा गिर गया और एक नीलांबर धारी ने अपने तलवार से उसकी गर्दन काट दे का लंका वहां डूब जाती है सारे राक्षस मर जाते हैं और जो विभीषण है वो धवल छत्र के नीचे और हाथी पर बैठ कर एक राजा बन जाते है वो कहते हे दानवियो रावण की मृत्यु निश्चित है और रावण राम के विजय भी निश्चित है समझो इसलिए ये जो कोमलांगी स्त्री है सीता इसको कभी भी आप क्या नहीं करो कष्ट मत इसको सताओ मत हाँ दो, अब दूर हट जाओ तब से से सारे थोड़े से अपने वश में रहने लगे सब दूर रहने लगे सीता देवी को कष्ट नहीं देते थे सीता भयभीत हो गई थी अभी उसके पास दो महीने थे मृत्यु के लिए सीता देवी ने सोचा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे आसुरों से मुझे मरना पड़ रहा है आ, मैं अभी मरना चाहती हूँ इन आसुरों के हाथ से मरने से अच्छा है मुझे अभी विष खा के मरना है लेकिन विष देने वाला कोई नहीं है फिर से जोर से रोने लगे फिर उन्होंने अपने बाल जो लंबे लंबे बाल थे लंबे लंबे बाल गले में बांधना शुरू कर दे मानो गले में बांध के क्या करूंगी गले को फांसी ले लो अभी वो बाल कहा बंधे बंदे नहीं जा रहे थे सीता देवी व्याकुल हो रही थी राम का स्मरण कर रही थी ऐसा जब उस विपदा में थी कष्ट में थी विलाप कर रही थी उसी समय सीता का जो वाम वाम नेत्र वो फड़कने फड़कने फड़कने लगा, उनकी वाम फड़कने लगी, फड़कने लगी, बाएं जांग सारे शुभ उनको दिखने लगे और उन्होंने फिर सोचा कि ये सारे शुभ चिन्ह मुझे नजर आ रहे हैं, ये मृत्यु का दुस्साहस है मुझे त्याग देना चाहिए और फिर राम जो सारे चीजों के आदि कारण है उनका वो स्मरण करने लगी और वो जब स्मरण कर रहे थे तो हनुमान ये सारा देख रहे थे हनुमान ने देखा कि अभी ये सही अवसर है अभी वो भगवान राम के स्मरण में नि निमग्न है तो हनुमान सोचा इससे बात कैसे करो कौन सी लैंग्वेज यूज करो अभी हनुमान रहे वानर अभी उनको सोचा ये, ये तो मनुष्य है सीता देवी से कौन सी भाषा में बात करू तो श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य है गोविंदराज जिनके सबसे उत्कृष्ट टीका है रामायण के ऊपर उन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि हनुमान पहले सोचने लगे आ, संस्कृत में बात कर लेता हूँ तो संस्कृत में बात कर लो तो ये सोचेगी क्योंकि ये रावण हो सकता है शायद क्योंकि रावण केवल संस्कृत में बात करता था रावण बड़ा विद्वान था देखो रावण जैसा आसुर संस्कृत में बात करता है और संस्कृत जो संस्कृत संस्कृतिवान व्यक्ति है उनकी वो वो है लेकिन ऐसा रावण वो वो तो उनको राम को लगा, हनुमान को लगा लगा हनुमान कि मुझे नहीं बात करना चाहिए संस्कृत में उसको लगेगा कि ये मायावी संस्कृत लैंग्वेज में बात कर रहा है ये रावण ही हो सकता है फिर सोचा अपनी वानर की भाषा में बात करता हूँ अरे इसको समझ में आएगा नहीं आएगा तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो अयोध्या के निकटवर्ती गांवों में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें बात करता हूं तो सीता को लगेगा कि हाँ, ये तो राम का ही कोई है गुप्तचर है तो आचार्य कहते हैं कि उस समय उन हनुमान ने अवधि भाषा में बात करना शुरू कर दे और ये कहने लगे हे भूमि सुते हे पुण्य साधवी आप इस प्रकार दुख क्यों व्यक्त कर रही हैं? आपके प्रभु राम सकुशल हैं, वो समुद्र पार करके शीघ्र ही रावण का वध करने के लिए आने वाले हैं और आकर आपको शीघ्रता से लेके जाएंगे और अभी किशकंदा में जो माल्यवंत पर्वत है उस पर्वत पर प्रभु राम वहां विराजमान है तो सीता ने जब ये सुना अभी अंगूठे के समान थे इतने छोटे से और जा, पेड़ में कहा घुस के बैठे थे सीता ने, सीता ने को पहले लगा आकाशवाणी हो रही है सीता ऊपर इधर उधर देखती है ये तो आकाशवाणी लग रही है मुझे फिर देखा ये तो आकाशवाणी नहीं है ठीक थी, से देखा एक बंदर नजर आ रहा है तो सीता देवी बंदर को देख के दुखी हो गए क्योंकि बंदर को देखना मीन्स अब कुछ ना कुछ अशुभ आपके जीवन में घटित होगा हाँ ऐसा होता है तो उनको लगा कि बंदर को देख लिया मानो अभी कुछ अशुभ आने वाला है व्याकुल हो गई बार बार ऊपर देख रही है बार बार नीचे देख रही है था। वो सोचने लगे ये रावण के यहाँ बंदर कैसे आ सकता है ये राक्षस मनुष्य को नहीं छोड़ते खा डालते हैं ये जो बंदर है उसको ऐसे खा डालेंगे और राक्षस के बच्चे भी खा डालेंगे उसको तो सोचने लेंगे बंदर आया कैसे ऐसा वो सोच ही रहे थे हम कहते बंदर नहीं हो सकता तो फिर जो सीता देवी है उन्होंने सोचा कि ये तो प्रभु का समाचार लग रहा है और ये तो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, हमारी भाषा बोल रहा है और तब हनुमान ने बोला कि मैं मैं मायावी नहीं हूं। तुरंत नीचे उतर आए और सीता देवी को प्रणाम किया कहा हे कल्यानी, आ मैं आपके पति से आपको मिलाने आया हूँ और ऐसे बोल के तुरंत वो जो मुद्रिका है अंगूठी निकालकर उनके हाथ में दे दी सीता देवी की और सीता देवी ने जैसे देखा सीता देवी आनंदित हो जाती है सीता देवी कहती है कि हे अनग अनग मतलब है निष्पाप कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने दूर आए कैसे तो एक दूसरे पुराण में बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें हनुमान कहते हैं मैं इस बड़े सागर को पार कर पाया क्योंकि मैंने राम के नाम का आश्रय लिया था हे सीते राम के नाम का आश्रय लेने मात्र से जो सब योजन लंबा ये जो समंदर है गाय के के समान छोटा हो गया गया और उसको सरलता से में के यहां आ गया। उन्होंने कहा मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव का मंत्री हूं और जितना भी वृत्त तथा अपहरण से लेके लंका तक सारी घटना उन्होंने सुनाई और फिर उनको लगा सीता देवी को अभी भी विश्वास नहीं हो सकता उन्होंने क्या किया भगवान राम के शारीरिक शरीर का वर्णन किया उनके सौंदर्य शरीर का जो घटन आदि है वर्णन किया लक्ष्मण के शरीर का वर्णन किया और सीता देवी समझ गए कि ये वास्तव में राम का दूत है अंगूठी को लिया और अपने वक्षस्थल पर लगाया फिर माथे में लगाया सीता देवी बहुत आनंदित हो गई सीता देवी ने कहा हे hey, पवन कुमार आपको प्राणदान आपने आपने मुझे मुझे किया है, है। मानो जीवित जीवित कर दिया है। तुम तक रहो। मतलब ब्रह्मा का जो पूरा दिन है इतना लंबा होता है एक हजार चतुर्युग ब्रह्मा के जीवन में एक हजार सत्य युग ये चारों युग एक हजार बार आते हैं तब तक हनुमान को कहा तुम जीवित रहो आ, हनुमान बहुत आनंदित होते हैं हनुमान कहते कि हे माता, मैं आपको आप तो असली रूप दिखाता हूँ हो गए पूरे इतने विशाल कहते ये है मैं हनुमान हूँ फिर छोटे हो गए बात करने के लिए छोटे हो गए क्योंकि बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए छोटे बन हाँ, हाँ उन्होंने बड़ा बढ़ के बात नहीं किया कुछ मर्यादा का पालन किया मर्यादा पालन है साधुर व्यवहार जो भक्त होता है वो सदैव मर्यादा का पालन करता है वो जानता है सद व्यवहार आचरण आदि क्या होता है तो हनुमान भक्तों में शुरोमणी है तो ऐसे हनुमान ने उनसे बात की सीता देवी को कहा मेरे पीठ पर बैठ के चलिए सीता देवी कहती है वो क्षमता है लेकिन विवाह के दिन से मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया है और रावण का जो मुझे उस उठा के लाया है वो स्पर्श भी मुझे रुलाता है लेकिन अभी मैं आपका स्पर्श नहीं करूँगी अब देखो हनुमान दस महीने हो गए हैं और अभी मैं केवल एक महीने के लिए केवल राम के प्रतीक्षा करूंगी और यदि मेरे प्रभु राम नहीं आए एक महीने के अंदर क्योंकि रावण ने तो दो महीने कहा था उससे पहले उन्होंने कहा एक महीने के अंदर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी तो ऐसे जब सीता देवी ने कहा तो हनुमान कहते कि आप मैं जहा जाऊंगा तो कुछ आप मेरे पास चिन्ह दीजिए जो राम को दिखाऊंगा कि आपसे मिला था तो वो दिखाने के लिए जो सीता देवी अपना छुड़ा मणि उनको देती है और हनुमान उसको ले लेते हैं और हनुमान ने सोचा बल्कि सीता देवी कहते अरे तुम बहुत थके होंगे फल आदि नहीं खाए होंगे जो इधर याशो पाटीमा कमे इतने सारे फल है ये फल क्या करो तुम स्वीकार करो जो गिरे हुए फल है उनको खा लो उनको खा लो और भूख जो है वो मिटाओ तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़े गिरे हुए फल क्यों खाऊंगा मैं तो क्या चाहता हूं कुछ ज्यादा फल चाहता हूं तो अपना विशाल शरीर धारण किया और जितने वृक्ष थे हाँ, सबको ऐसा उल्टा उखाड़ के उल्टा करके हिलाते थे सारे फल नीचे कहते माता तुमने कहा फल फल खाओ सही में खा के रहूंगा अभी फल कब खाते थे लेकिन सारे वृक्षों को उखाड़ दिया वाल्मीकि मुनि कहते हैं वहां सारे वृक्षों को उखाड़ कर केवल एक वृक्ष रखा था उन्होंने और वो कौन सा वृक्ष था सीता देवी जिस हेमवर्ण वर्णा अशोक के नीचे बैठी थी उस वृक्ष को उन्होंने रखा बल्कि दूसरा विचार उनका ये भी था कि कम से कम मैं लंका में आया हूँ किसी को पता भी नहीं चला न्यूज़ का, आ, मैं आया पता नहीं चला इतना पेस को पार करके आया इतना बड़ा पराक्रम किया है और इन रावण को तो पता चलना चाहिए ना कि कोई तो आया था यहाँ तो उन्होंने जितने भी वो राक्ष थे आस वो कहते कि राक्षसों को तो अपनी एक पूछ से ऐसे घुमा घुमा के मार डाला और तब ये न्यूज जो अशोक वाटिका की जो राक्षसिया थी वो गई दौड़ के कहते वानर आया है उसने आतंक मचाया है सारे वृक्ष गिरा दिए एक वृक्ष रखा है फिर रावण को क्रोध आता है आपने बड़े बड़े वीरों को भेजता है हनुमान जो भी आता है पूछ में सारी शक्ति थी पकड़ पकड़ के गोल गोल घुमा घुमा के पता नहीं कहाँ फेंक देते थे फिर जांबू माली जो एक बड़ा वीर भेजते है उसको मार डालते हैं और ऐसी शक्ति सब जाके बोलते हैं कि ऐसी शक्ति किसी वानर में नहीं हमने देखी तो फिर पांच बहुत पावरफुल राषस को भेजा जाता है उनको भी हनुमान मारते हैं और फिर रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं और जब वो गए तो उन दोनों का बड़ा लंबा युद्ध हुआ और उस अक्षय कुमार के टांगे पकड़ लिए हनुमान ने टांगे पकड़ के ऐसे घुमाया और ऐसे फेंक दिया जिसका सारा शरीर जो गर्दन हाथ सब कुछ अलग अलग होकर गिर गए तो ये देखकर क्योंकि ये पहला उनका पुत्र था आ, ये पुत्र था बहुत सारे पुत्र थे उनके इतने हजारों हजारों उनके स्त्रिया थे, तो इसकी जब मृत्यु हुई तो बहुत व्याकुल हो दुखी हो गए, गए, दुखी रावण को लगा ये यमराज तो नहीं आ गए यहाँ तो इन्होंने फिर इंद्रजीत को कहा कि तुम जाओ और कुछ अपना कर्तव्य कराओ इंद्रजीत गए और इंद्रजीत बहुत पावरफुल है जिनको ये वचन था कि कोई व्यक्ति ये उनको सरलता से मार नहीं सकता आ? तो ऐसे जाते हनुमान के साथ युद्ध होता है पहले तो चलाते हैं, वायु अस्त्र चलाते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता तो फाइनली ब्रह्मास्त्र चलाते हनुमान के ऊपर और ब्रह्मास्त्र जाता है तो हनुमान के ये वर था कि कोई भी अस्त्र उन पर काम नहीं करेगा तो वो ब्रह्मास्त्र जाकर उनको मारता नहीं है उनको क्या करता है बांध देता है, हाँ इसे बांध कर पृथ्वी पर गिरा देता है और वो मरते नहीं है सबको आश्चर्य होता है, ब्रह्मास्त्र से तो बड़े बड़े मरते हैं ये वानर ब्रह्मास्त्र से नहीं मरा अब देखो कितने भी बड़े युद्ध होते थे सब आश्रय चलाने के बाद व्यक्ति क्या बोलता है बल ब्रह्मास्त्र चलाता हूं हाँ फिर कुछ होगा तो भगवान ऐसे उनके भक्त है उसमें कोई आपका आश्रय आश्र को और, और पूछते तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है किसने भेजा है क्यों आए हो क्या तुम हरि ने भेजा है या शिवजी ने भेजा है किसने भेजा है आ, यहां इंद्र आने में भी डरता है तुम एक साधारण बंदर यहाँ कैसे पहुंच गए इन्होंने कहा हे हे हे राक्षस, कर्मी, हे कर्मी, पाप कर्मी, दुष्ट, ऐसे जितनी उनको आ रही थी सारे जितने ऊंचे-ऊंचे शब्द थे सारे बोल बोलते उसके मुंह में डरे नहीं क्योंकि इन्होंने कहा मैं राम का दूत तू हनुमान हाँ कहते राम आएंगे तुम्हें मारेंगे रावण को इतना क्रोध आया मेरे सामने मेरे निंदा की जा रही है तो उन्होंने कहा ले जाओ हा बंदर को और इसका वध कर दो तो उस समय भक्त एक है महान भक्त लंका में थे वो कहते हैं रावण जो दूत होता है वो अवध होता है उसको मारा नहीं जाता और उसका कर्तव्य है थोड़े बहुत ऐसे शब्द बोलता रहता है लेकिन क्या करो इसको मारो नहीं या तो इसको छोड़ दो या इसको थोड़ा दंड दे दो तो सारे मंत्री आदि सबसे पूछा इस वानर को दंड दे तो क्या दे सबने अपने हाथ ऊपर करके बोला कहते वानर को अपनी पूछ बड़ी प्रिय होती है और इसके लिए दंड क्या है इसकी पूछ को जला देते हैं हाँ तो इनको बांध दिया था वानर हनुमान की पूछ तो बड़ी ऐसी ऐसी लंबी चौड़ी हाँ हमेशा ऊपर रहते थे हा बहुत बल था उस में तो इनको क्या किया सारे नगरवासी बड़े आनंदित हो गए लंका के उन्होंने कहा ये कीड़ा कहाँ से आ गया अच्छा इस कीड़े को पकड़ लिया सारे राक्षस कहते ये कीड़े को पकड़ लिया है और फिर इनको अभी जलाएंगे तो जो लंका का मेन जो चौराया था वो उसमें ले जाना लेके जा रहे थे इनके महल से तो हनुमान जी तो राम का नाम लेते हुए जा रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से मानो किसी की पूछ जला रहे हो तब कितने जोर से कृष्ण को पुकारोगे हमारी पूछ जले यहाँ बैठे बैठे पीछे यहां को जला दे तो हम चिल्ला चिल्ला के राम का नाम लेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम, राम तो उस हनुमान को बड़े बड़े रसन से बांधा गया था और फिर ये लोग थे ना नगरवासी उन्होंने पुराने कपड़े सारे अपने घर से निकाले कहते आज दिवाली है दिवाली में दीप जलाते हैं हम क्या करेंगे इस बंदर की पूछ जलाएंगे और सबने तेल बाहर निकाला जो भी उनके पास ऑयल्स थे सारे निकाले तेल में डुबा डुबा के पूरा परिवार के साथ मानो परिवार दिया जला रहा है कार्तिक का उसके लिए नहीं वो दिया बनाता है मानो पूरा परिवार लगा है दिया बनाने के लिए लेकिन उनको पता नहीं था कि वो सारे लोग आपने खुद को जलाने के लिए वो क्या कर रहे थे तत्परता दिखा रहे थे तो ऐसे जब हो रहा था तो उस समय इनको जलाने के लिए शुरुआत कर दे। तो कुछ राक्षसिया सीता देवी को जाकर कहती है कि हे सीते वो जो कपी है उसकी पूछ जलाई जा रही है सीता देवी बहुत दुखी हो जाती हैं, वो कांपने है। है। है। है। है। है त्मा को मेरे कारण कष्ट भोगना पड़ रहा है तुरंत सीता देवी पवित्र जल का स्पर्श करती है पवित्र स्थान में खड़े होकर अग्नि देव से अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे पवन मित्र वायु का मित्र कौन है अग्नि है ये दोनों एक साथ जाते हैं किसको आग जलानी हो तो आग वैसे जितनी हवा आती है आग तेज हो जाती है इसलिए सीता देवी अग्नि को कहती है हे पवन मित्र हे परम पवित्र हे वरद यदि मेरे प्रभु राम धर्मात्मा है और यदि वे समुद्र पार करके यहाँ आने वाले हैं और यदि यहाँ आकर वो रा, रावण का वध करने वाले हैं और यदि मैं हूँ और यदि मेरे पिता जनक सबके प्रति समभाव का व्यवहार रखते हैं और यदि वेद सत्य है तो आप क्या हो जाओ आज के लिए शीतल हो जाओ बर्फ की तरह शीतल हो जाओ ऐसे जब बोला ना सीता देवी ने तो उसी जब यहाँ इनकी पूछ जलाई जा रही थी तो वहां शीतलता नजर आ रही थी हनुमान कहते आज इतना बर्फ जैसा ठंडी पीछे क्यों लग रही है ऐसा वाल्मीकि वर्णन करते है <laughs> कहते हनुमान जी कह रहे <laughs> कि इतना ठंडक मुझे क्यों लग रहा है आज बर्फ के समान कैसे शीतल हो गई है हनुमान आच्चर्य करने लगे हनुमान ने कई प्रकार से विचार किया उन्होंने सोचा शायद ये मेरे पिता के मित्र है और मेरे पिता ने शायद अग्निदेव को प्रार्थना की होगी पवन ने इसलिए शीतल हो गए हैं या राम के प्रताप के कारण शीतल हो गए हो फिर वो कहते नहीं नहीं ये कोई कारण नहीं था एक में कारण है इस का शीतल होने का और वो है सीता देवी के आशीर्वाद का प्रभाव हाँ तो इस प्रकार से वो कहने लगे तो इस प्रकार से भगवान की ये जो योग माया है उनकी जब जीव के ऊपर कृपा होती है तो इस संसार में जो जीव, जीव जल रहा है वो शीतलता अनुभव करता है हाँ क्योंकि माया जो ये भौतिक माया है वह हमें जलाती रहती है तपाती रहती है में और इसलिए जो भगवान की अंतरंग शक्ति की जब जीव के ऊपर कृपा हो जाती है अंतरंग शक्ति देखती है कि कोई जो मेरी प्रभु की सेवा के लिए इतना लगा हुआ है वो मेरे प्रभु की सेवा के लिए जलने के लिए भी तैयार है तो अंतरंगा शक्ति अपना पूरा कृपा करती है और जिसके द्वारा उस भक्त के जीवन में शीतलता आती है और वास्तव में अंतरंगा शक्ति का एक प्राकट्य है भगवान की कथा क्या है अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी है सीता देवी है लक्ष्मी आदि है इनका जो मूर्तिमान प्राकट्य है वो है भगवान की कथा यह अंतरंग शक्ति का प्रमुख प्राकट्य है और अंतरंग शक्ति का प्राकट्य का पहला प्रभाव क्या है गोपिया इसलिए तो स्तुति करती है तव कथाम तब कथाम तप्त जीवनम कवि भी रिड़ितम कलम शाप गोपिया कहती है कि संसार के जो जीव है इस तापाग्नि में जल रहे हैं और जो लोग ऐसी कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं और ऐसी कृष्ण कथा जब जीव अपने कानून से सुनते हैं निरंतर रूप से उसको सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं तो जो तपे हुए जीव है दावाग्नि शीतलता प्राप्त हो जाती है और ऐसी कृष्ण कथा का जो वर्णन करते हैं प्रचार करते हैं गोपियां कहती है भूरिदा जना इस संसार में उनसे बढ़कर कोई दानी व्यक्ति नहीं है बड़े बड़े दानियों को देखा है डोनर्स लेकिन गोपिया सबसे बड़े डोनर कौन है दानी? जो कथा का प्रचार करते हैं कृष्ण कथा का वितरण करते हैं तो ये जो ग्रंथ आदि जिनका हम वितरण करते हैं वो वितरण करना भी वास्तव में सबसे बड़ा दान का कार्य है जिसके द्वारा जीव के जीवन में शीतलता आ जाती है दुखों से मुक्त हो जाता है ऐसे जब उन्होंने सोचा उनको उन्हों लगा कि सही है सीता देवी के आशीर्वाद और कृपा के कारण ही ये अग्नि मुझे जला नहीं सकी तो उन्होंने सोचा कि सीता का दर्शन उन्होंने पूरे फिर वर्णन आता है बहुत विस्तृत रूप से जो कूदने लगे दौड़ने लगे कहते अभी दिखाता हूं असली क्या जलाना क्या होता है आ, फिर जहा जहाँ उड़ रहे कूद रहे हैं, अंतपुर में जा रहे हैं महलों में जा रहे हैं, किसी जहां नहीं जाना वहां भी जा रहे हैं, और सब जगह जला रहे हैं और कितना फायर ब्रिगेड आएगा वहा लंका को हनुमान जैसा भक्त जला दे हाँ तो कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा तो पूरा लंका जल रहा था और ये रावण अंदर से पूरी तरह से जल रहा था है तो तो एक एक इतना हालत खराब कर सकता है। एक वानर हाँ, तो बाकी कितने होंगे उस राम के साथ ऐसा तो फिर उन्होंने सोचा भी बहुत जलाया अभी इसको बुझाना पड़ेगा अपने को फिर वो जाते समंदर की आग में अपने पूछ को डुबाते हैं फिर उनको फिर भी एक दुख होता है कि मैंने शायद पूरी लंका को जलाते जलाते सीता का तो नहीं जलाया अभी इतना बड़ा संशय आ गया हनुमान वा, निकलने वाले थे वापस फिर फिर से में जाते हैं हैं और देखते है कि नहीं अरे मेरी माता सीता देवी तो सुकुशल उनको प्रणाम करते हैं आकाश मार्ग से फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं रिटर्न में कोई उनको आसुर नहीं मिलता फिर वो मैना पर्वत मिलता है कह अभी सेवा पूर्ति होगी अभी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए प्रवचन के बाद प्रशाद होता है ना वैसे अभी वो सेवा करके आ गए गए तो मैनाक पर्वत में रुक, रुक उन्होंने अपनी थकावट दूर कर थका जितने सुंदर सुंदर फल आदित थे अलग अलग जल आदित थे वो सबको उसका पान किया फ्रूट आदि खाए फिर वहां से थोड़ा सा जम मार के पहुंचे तो वहा सारा जो ग्रुप है वानर सेना जो गैंग थे थे वो वो सारे प्रतीक्षा कर रहे अंगद आदि सब लोग देखा अरे हनुमान वापस आ गए ये सारे अपने गदा आदि लेकर नाचने लगे समंदर के तट पर और अंगद ने कहा जब ये आए उनको गले लगाया अंगद ने और हनुमान को सबने गले लगाया फिर उन्होंने सारा सुनाया क्या क्या हो गया वहां फिर ने कहा चलो आज तुम सीता को तो नहीं नहीं लाए हम सब चलते सीता को को ले आते हैं कहते नहीं। सबसे पहले हमने राम को सूचना देनी चाहिए तो फिर ये सब लोग राम को सूचना देने के लिए पहुंचते किशकिंदा के पास तो किशकि घुसते समय एक मधु था एक ऐसा वन जो केवल सुगरी वहां से फल आदि खाता था, राजा के लिए सुरक्षित था और जहां बहुत आदिक मधु, मिंस शहद हुआ और इन कभी मिलती नहीं थी राजा आनंद था और तो अंगत कहता है कुछ भी हो जाए आज चाहे वो हमें मारे या जो भी करे उस वन में चलते सब पहले खाते हैं फिर न्यूज देते है तो सारे गए और वहां खाने लगे तो वहां जब ये खा रहे थे तो वहां जो दधीमुख नाम का बंदर था सुग्रीव का रक्षक था तो वो जाके सुग्रीव को बोलता यारे, वो आपके वन में सारा शहद खा खा रहे फल खा रहे सुग्रीव कहते अभी चलता उनको मार डालता हूँ वो बोलते अंगद है हनुमान है जाम है सब नाम ले लिए सुग्रीव कहते है कि उनकी हिम्मत कैसी हो गई मेरे मन में जाकर यह सब खाने की तो राम कहते जाने दो नाम क्योंकि मुझे पता है वो सही में सफल होकर आए होंगे इसलिए तो थो थोड़ा खा पी रहे होंगे तो तो उनको उनको उनको खाने तो जितना खाना है आ, और उनको बुला लो तो उनको बुलाते हैं तो राम को जब देखते हैं हनुमान जी श्री राम को पहला दंडवत करते हैं और राम को सारा अपना वृत्तांत सुनाते हैं और वृत्तान्त सुनाकर एक चूड़ा मनी जो सीता देवी ने दिया था उसको वो प्रदान करते हैं भगवान राम को राम अपनी छाती से उसको क्या अब उस चुडा मनी को अपने छाती में लगाते हैं और आश्रुपात करने लगते हैं सीता का स्मरण करते हुए तो हनुमान को पूछते हैं कि सीता ने सबसे आखिरी शब्द क्या कहे थे मेरे लिए तो हनुमान कहते हैं कि हे राम आपके लिए सीता ने यही कहा था कोई आपके पति पत्नी को चुराता है तो तो तो शांत बैठना कोई धर्म नहीं है है और आपने विवाह के के समय तो ये वचन दिया था मेरे रक्षा करने तो सीता देवी कह रही है कि प्रभु यहाँ आकर आप मेरी रक्षा कीजिए तो राम ये सुनकर हर्षित हो जाते हैं आनंदित हो जाते हैं और यहाँ जो सुंदर कांड है वो खत्म हो जाता है ऐसे हनुमान की विशेष सेवा है भगवान राम के प्रति इसलिए तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों में मुझे एक एक एक छोटी सी कथा याद आती है एक बार एक बहुत ही बड़ा भक्त हनुमान के पास गया और हनुमान को कहा कि हनुमान म, मैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भगवान राम के पास कोई ऐसी डायरी है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े भक्तों के नाम लिख के रखे हो तो हनुमान ने इतना ध्यान नहीं दिया कहते हाँ मैं जानता हूँ उनके पास एक बहुत बड़ी डायरी है जिसमें आपने भक्तों का नाम हाँ, गिनती के अनुसार लिख के रखा है बड़े डायरी में तो ऐसे जब कहा तो ये जाद कहते जाओ आप राम के पास डायरेक्ट जाओ और उनके पास होगी वो डायरी वो दिखा देंगे किसके किसके नाम है हनुमान कहते मुझे तो पता नहीं किसका नाम है तो ये गए राम के पास ये बड़े भक्त थे डायरी है जिसमे आप बड़े बड़े भक्तों का नाम लिख के रखते हो तो राम कहते हाँ देखो राम ने इतना सीरियसली नहीं लिया राम ने ऐसे जाओ उस कोने में एक डायरी पड़ी है बड़ी विशाल है उसमें बहुत सारे नाम है जाओ देखो वो गया देखते ही उस डायरी में सबसे ऊपर सबसे पहले उसका नाम था इतना आनंदित हो गया हाँ और फिर और भी नाम ढूंढने लगा व्यक्ति देखते, देखते है ना हम जिनको जानते उनके नाम भी ढूंढते रहते हैं अच्छा मेरा नाम है उस भक्त का नाम कहा है उसका नाम कहा है उसका नाम क्या है कहाँ है कहते अरे हनुमान का नाम नहीं इस डायरी में सब कहते हनुमान बड़ा भक्त है लेकिन मेरा नाम उस डायरी में सबसे पहले है फिर से हनुमान के पास जाते हैं हनुमान के पास जाकर हनुमान को कहते मैं तो डायरी देख के आया हूं और उसमें तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम था मैं पूरे डायरी के नाम पढ़ लिए तुम्हारा नाम एक भी जगह नहीं था हनुमान कहते और छोटी डायरी भी होती है आ, राम एक बड़ी डायरी भी रखते हाँ नहीं एक डेस्कटॉप रखता है व्यक्ति एक लैपटॉप रखता है छोटा आजकल तो मोबाइल आ गया छोटा छोटी तो तो डायरी रखते हैं वो विशेष वो, वो जाके देखो तो व्यक्ति जाता है हैं राम मैंने सुना आपके पास और एक डायरी है हाँ मेरे पास एक डायरी जो हमेशा मैं पॉकेट में रखता हूँ यहाँ रखता हूँ छाते के पास अपने हृदय के पास रखता हूँ तो कहते मुझे दिखाईए दिखाइए तो वो दिखाते हैं और देखा देखा वो छोटी सी डायरी तो चकित हो गया कि सबसे पहले किसका नाम लिखा हुआ था पवन कुमार हनुमान के तो हनुमान का नाम सबसे पहले अंकित था तो देखा अभी इसको चिंता लगी अपने नाम की हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है हमें कहा जाता है कलियुगा में नाम प्रधान है हम सोचते मेरा नाम प्रधान या गांव का प्रधान मुझे बनना है या नाम की प्रधानता मतलब पूरे जीवन भर अपने नाम को ऊपर उठाने में लगाते हैं पूरे यरिया में में मेरे नाम का होना चाहिए लेकिन वास्तव हम भूल जाते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करना तो ये देखता है कि मेरा नाम ये छोटे डायरी में नहीं है अभी राम को कहते बड़े डायरी में तो ऊपर आया छोटे डायरी में बिल्कुल नाम नहीं है रावण कहते ये अंतर बताता थोड़ा ध्यान से सुन तो कहते उत्साह से कहते क्या अंतर है तो वो कहते भगवान राम कहते हैं जो लोग मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, उनका नाम मैं बड़े डायरी में लिखता हूं कौन से डायरी में लिखता हूं बड़े तो आप तैयार है अपना नाम लिखवाने के लिए राम के डायरी में क्यों नहीं कम से कम इस डायरी में तो आ जाए अभी कहा दिखाई नहीं देता नाम आ? भगवान कहते जो मेरा नाम स्मरण करता है या मेरा स्मरण करता है है उसका नाम उस बड़े में है। लेकिन ऐसे कुछ सिलेक्टेड डिवोटीज हैं हैं बहुत ही गिने चुने भक्त जिनका मैं निरंतर स्मरण करता हूँ उनका नाम वो छोटे डायरी में होता है वो सुन के ही मूर्छित हो गिर पड़ता है मतलब हनुमान ऐसे विशेष भक्त है कि जिनका निरंतर भगवान क्या करते हैं स्मरण करते हैं इसलिए मैं सदैव कहता हूं हम ये दो महान भक्तों को देखता हूं तो तत्परता किसको कहते हैं उसका स्मरण आता है एक है आ, हनुमान जी महाराष्ट्र में बचपन से ही लोग उस लैंग्वेज में एक पोयम गाते हैं मतलब संतों का एक श्लोक गाते हैं जिसमें कहते हैं कि भगवान के सामने सदैव गरुड़ हनुमान आ, उस लैंग्वेज में कहते हैं, पुड़े means, कि वो सदैव आगे खड़े रहते हैं भगवान के आगे कभी इन दोनों को लेटे हुए नहीं देखोगे आप कि उनके सामने आराम से पालथी मार के बैठे मानो वेट कर रहे प्रसाद कब आएगा बल्कि वो तत्पर है और एक घुटना ऊपर उठा हुआ है मानो भगवान राम के हृदय में क्या इच्छा आने वाली है उस इच्छा को सुख लेते हैं और दौड़कर जाने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे हनुमान बहुत प्रिय हैं और इसके बाद युद्ध कांड शुरू होता है युद्ध कांड की शुरुआत में ही हनुमान की भगवान प्रशंसा करते हैं तो ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन में सदैव भक्तों की प्रशंसा अपने से चाहिए। जितने अधिक भक्तों की प्रशंसा जिहा से निकलेगी उतना ही नाम हमें सरल हो जाएगा और उतना ही नाम की मधुरता में महसूस होगी हाँ नाम नहीं तो हमें क्या लगता है कड़वा लगता है भगवान का नाम लेना कड़वाहट हो जाता है इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो महान वैष्णव की प्रशंसा करने के लिए अपनी जीवा को लगा देते हैं क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं तो भगवान राम और हनुमान की प्रशंसा करने लगे कहने लगे कि हे हनुमान देवताओं के लिए भी जो कार्य असंभव था असाध्य था दुष्करता ऐसा कार्य आपने किया है तुम्हारे अंदर पवन के समान शक्ति है गरुड़ के समान शक्ति है उन्होंने कहा तुम ऐसे महान श्रेष्ठ हो और राम कहते हैं कि देखो समंदर को कोई पार नहीं कर सकता लेकिन फिर भी तुमने समंदर को पार करके लंका में सीता की खोज करके वापस आ गए हो तुम महान सेवक हो तो वहां तीन प्रकार के सेवकों का वर्णन आता है वो कहते हैं कि पहला सेवक कौन है जो अपने स्वामी की जो आज्ञा है या स्वामी का जो कार्य है वो बहुत आनंद से और शीघ्रता से कर लेता है उसको उत्तम पुरुष कहा गया है कोई भी सेवा को आनंद के साथ और शीघ्रता से करता है तो उत्तम सेवक है और दूसरा भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य में जब विघ्न आ जाता है और विघ्न पढ़ने के बावजूद भी विलंब लगे लेकिन उस सेवा को कर ही लेता है वो मध्यम प्रकार का सेवक है और जो तीसरा सेवक है भगवान राम कहते हैं कि भगवान या प्रभु या अपने मालिक या गुरु के बताए हुए कार्य से हमेशा बचने का प्रयास करता है सेवा से बचने का प्रयास करता है कई बार होता है हमें याद है शुरुआत के दिनों में सारे मंदिर के भक्त सुबह सुबह मंदिर को झाड़ू लगाते थे हम सब कुछ करते थे दिल्ली मंदिर का इतना विशाल वातावरण, तो सारे भक्त जब के लिए बैठते थे और जब पता चलता था, उसमें से कुछ भक्तों को उठा के ले जाते थे जपा से तो उसमें से कई सारे हम सब लोग जान के आग बंद कर लेते थे <laughs> जब करने का बहाना कि अरे वो सफाई के लिए ना ले जाए हमें हाँ तो कई ऐसे सेवक होते है जब सेवा का मौका आता है उनको पता है सेवा देने वाला घूम रहा है इधर उधर, वो शायद मुझे ना देख ले, तो कुछ ना कुछ ध्यान पूर्वक जब करने का बहाना करेंगे या कुछ कुछ विशेष और कार्य करने का दिखावा करेंगे तो ऐसे सेवक को राम कहते हैं वह निम्न कोटि का सेवक है उसको कहते दुस्सेवक है वो ऐसा वो दुस्सेवक है तो ऐसे हनुमान बहुत ही श्रेष्ठ है हनुमान को कहते कि आपके को मैं भूल नहीं सकता ये ये हनुमान हनुमान मेरे पास देने के लिए नहीं हैं। तो ये फिर हनुमान का करते जैसे हनुमान को हृदय में लगाया तो बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं आनंद की अनुभूति करते हनुमान <क्याँ> तो हनुमान को पूछते हैं हनुमान को पूछते कि हनुमान मुझे बताओ कि ये जो हमारी सेना है वो समंदर को कैसे पार कर सकती है तो हनुमान थोड़े से चुप हो जाते हैं बल्कि राम भी सोचते कि कैसे ये सेना पार हो जाएगी और सुग्रीव को भी पूछते सुग्रीव भी दुखी हो जाते हैं हाँ हाँ सुग्रीव कहते देखिए हे प्रभु आप आप क्यों दुखी हो रहे हो आप एक साधारण व्यक्ति के भाती दुखी हो रहे हो आपको सदैव उत्साहित रहना चाहिए जो लीडर होता है नायक होता है चाहे कौन सी भी स्थिति या परिस्थिति क्यों ना आ जाए कितना भी दुख का वातावरण क्यों ना हो उसको सदैव क्या होना चाहिए उत्साही होना चाहिए और जब जो एक व्यक्ति उत्साही रहता है तो उसका जो शत्रु इस व्यक्ति को देखता है कि उत्साही है तो उसके उत्साह से ही शत्रु भयभीत होने लगता है भयभीत होकर शत्रु अनुत्साहित हो जाता है इस प्रकार से राम सोच फिर उत्साहित हो गए सुग्रीव की बोल से और फिर राम सोचते कि कैसे मैं इस महान बड़े समंदर को पार कर सकता हूँ तो समंदर को मार्ग समंदर को प्रार्थना करने के बारे में भगवान राम ने सोचा बल्कि वो भगवान है लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए इस राम लीला में कि भगवान राम शुद्ध नर लीला कर रहे हैं एक मनुष्य के लीला वो कर रहे हैं अन्य समंदर को पार करना उनके लिए दुष्कर नहीं है वो सरलता से पार कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं पार होने के लिए वो सोचते हैं कि जो वरुण देव है या समुद्र है मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और ये समुद्र मुझे यदि मार्ग नहीं देगा तो अग्नि बांध के द्वारा मैं उसको सुखा दूंगा या फिर पुल बांध के मैं चला जाऊंगा तो यह हनुमान फिर हनुमान के गले में हाथ डालते उसको कहते हैं कि हनुमान तुम बताओ कि लंका में कितने किले हैं कितनी सेना है कितना बड़ा नगर है कितने सारे राक्षस हैं तो हनुमान लगभग एक अध्याय लंबा वर्णन करते हैं लंका का हनुमान लंका के विस्तृत या ऐश्वर्य वैभव आदि का वर्णन करने लगते है और फिर वो कहते हैं विलंब क्यों हमें शीघ्रता से निकलना चाहिए बल्कि सीता देवी ने हनुमान को कहा था कि ये हनुमान तुम जब वापस जाओगे प्रभु राम को प्रणाम करोगे तो साथ ही साथ लक्ष्मण को भी प्रणाम करना और ये प्रणाम मेरे मेरी ओर से है हाँ ये प्रणाम मेरी ओर से है क्योंकि मैं उनके प्रति बहुत कटु वाक्यों का बोली हूँ कही है तो उस समय भी राम कहे थे कि अभी विलंब नहीं करना चाहिए हमें सीता को लाने के लिए शीघ्रता से जाना चाहिए तो आचार्यगण कहते क्यों ऐसा बोला राम राम ने विलंब नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षमा एक प्रकार से अपराध की क्षमा याचना सीता देवी ने किए थी साक्षात वहां नहीं थे लेकिन फिर भी उनको ये हृदय में लगा कि मुझसे इस प्रकार के मैंने कटु वचन किए हैं आप कहे हैं या अपराध मुझसे हुआ है तो ऐसा कहकर भगवान राम सभी को निवेदन करते हैं ये आदेश देते हैं को और वो कहते हैं कि है नील नील को सबसे आगे क्योंकि नील उनका सेनापति था वानर सेना का सुग्रीव के हाँ। कहते कि नील अभी हम यहाँ से निकल पड़ते कर्नाटक से वो पूरा रामेश्वरम तक निकलते उनकी ये जो यात्रा है तो अभी भगवान किशकिदा में था जो कर्नाटक के पास वो स्थान है तो वहां से राम कहते कि नील तुम आगे चलो और सारे वानर सेना आपके पीछे पीछे चलेगी और हम सब आपके पीछे चले आएंगे लेकिन आए से स्थान से चलो जहां बहुत सारा जल अवेलेबल हो सबके लिए लिए पीने के लिए और बहुत सारे फल आदि हो रास्ते में मीठा जल आदि होना चाहिए तो फिर वानर सेना निकल पड़ती है तो वाल्मीकि मुनि कहते कि वानर सेना किश्किा से जब निकली और वो एक साथ अपने चरण डाल रहे थे उसको कहते घात हो रहा था मतलब एक साथ लाखों करोड़ों जिनकी गिनती नहीं है बल्कि आगे चलके वर्णन आता है कि ये रावण अपने एक सुख और सारन ये उड़ने वाले जो राक्षसित हैं उनको भेजा था कि जाओ काउंट करके आओ कितनी इनकी सेना है तो ये जाते और वो कहते हैं कि समंदर की लहरें काउंट की जा सकती है और मिट्टी के कल काउंट किए जा सकते हैं ब्रह्मा जो आदि बुद्धिमान चार दिमाग वाला है वो भी उस वानर सेना को काउंट नहीं कर सकता रावण आचार्य चकित होता है। तो मानो ये असंख्य एक बार मतलब आचार्यगण कहते हैं कि असंख्य ये जो संख्या है इस इसको कैसे काउंट किया जाता है हम कहते हैं ना अनलिमिटेड है काउंटलेस है। तो आचार्यगण कहते हैं एक के ऊपर जब आप जीरो जीरो लगाते लगाते हो, कितने जिरो जिरो लगाते हो, कितने और उसको काउंट करने का प्रयास करते हो आप काउंट नहीं कर सकते उसको कहते हैं असंख्य है सत्रह जीरो लगाओ पता नहीं कितने हैं वो तो इस प्रकार से काउंटलेस जो वानर थे और देखो कितने उत्साहित है उनको मानो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले थे राम की सेवा करने के इसलिए मैंने कहा था कि सेवा है एक भक्त का धन होता है इसलिए तो भक्त लोग सुबह उठते हैं और तुलसी महारानी के पास याचना करते हैं क्या याचना करते हैं सेवा अधिकार दियो करो निज़दासी कि आप हमें सेवा प्रदान कीजिए क्योंकि सेवा से ही भक्तों को पहचाना जाता है या काउंट किया जाता है तो इस प्रकार से ये सारे वानर सेना राम की सेवा में लग जाती हैं और इतने वो हो गए चले एक साथ वह वाल्मीकि कहते हैं कि जब उन्होंने एक साथ निकले और अपना कदम डाला तो गुफाएं आवाज करने लगी और कहते उनका इतना घोर हंकार हो रहा था सारे वानरों की व्याप्त हो गया था और रास्ते में ये नाचते कूदते वोये निकल रहे थे कोई उछल जाते थे थे थे कोई कोई फल खाते थे, फल खाते एक दूसरे पर फेंक देते थे। और कोई अपनी पूछ हिलाते हिलाते जा रहा था और अपनी पूछ से दूसरों को तंग करते हुए जा रहा था मतलब पूरा आनंद उठाते हुए राम की सेवा के लिए सारे वानर सेना निकली और वो बीच बीच में बोलते थे कहते कि राम हे राम मैं राक्षसों का वध करूंगा और रावण को भी मारूंगा हे छोटा सा हनुमान नहीं ये बीच बीच में इनको क्या वो वो आ जाता था हृदय में राम तो राम राम के पास जाते थे अभी राम तो कई बार इनके कंधे में बैठ जाते थे हनुमान के और चलते थे तो ये जो वानर है कूद के उनके कान के अथ कदक ऐसे कहेगा कि मैं राक्षसों को मारूंगा और रावण को भी मार डालूंगा मतलब तो इतना उत्साह इसको कहते हैं उत्साह निश्चयान धैर्य कर्म प्रवर्तना पूरा जो है है है है जिसकी लागू लागू होती होती वानरों को होती है। और हमारा जीवन चला जाता है। वाचो उसमें अटक जाते हम वाणी के वेग को कंट्रोल करो जिहा के वेग को कंट्रोल करो बाकी तो भूल ही जाओ हाँ तो वानर इतने आगे है भक्ति में हमसे तो ऐसी वानर सेना निकले वो निकले तो कहते हैं कि पृथ्वी उनके भार से उनके पादाघात से डोलने लगी और सारे जो पहाड़ हैं वो कंपन करने लगे फिर भगवान राम रामेश्वर के वहां जो भी वो स्थान महेंद्र पर्वत के पास पहुँचते हैं और उस महेंद्र पर्वत के ऊपर जाते हैं और समंदर का अवलोकन करते हैं और समंदर के तट पर वहाँ उस पर्वत से वो अवलोकन करते हैं और सुग्रीव को कहते हैं कि ये उचित स्थान है जहा सारी सेना को हमें रुकाना होगा और फिर भगवान राम लक्ष्मण को संबोधित करते हैं वो कहते कि है कि हे लक्ष्मण जिस प्रकार से ये समंदर असीम है मतलब सीमा नहीं है उसी प्रकार से मेरे जीवन में दुख अभी क्या है समंदर के समान विशाल है हाथ इस प्रकार से राम फिर से शोक करने लगते हैं राम शोक में दुख के सागर में डूबने लगते हैं वाल्मीकि मुनि कहते हैं राम जब सुख दुख के सागर में डूब रहे थे उसी समय सूर्य भी पश्चिम दिशा में डूब रहा था तो इस प्रकार से राम उस रात्रि को वहां निवास करते हैं और फिर ये जो रावण है अपने मंत्रियों को बुलाता है सारे मंत्रियों को बुलाता है चर्चा करने लगता है कि देखो एक वानर अंदर आया था लंका के अंदर जिसके आने मात्र से सब लंका में त्राही त्राही मच गए थे और वो वानर अभी राम को लेके तट पर आया है उस तरफ तो हमें क्या करना चाहिए कि वो लंका में प्रवेश ना कर पाए हे सारे मंत्रियों आप उपाय बताइए तो सारे मंत्री हैं तो वहां वर्णन करते मंत्री नहीं थे मूर्ख मंत्री थे कई बार कहा जाता है ना मुख्य मंत्री थे तो वहा आचार्य कहते मुख्यमंत्री एक भी नहीं था सब क्या थे मूर्ख मंत्री थे वो मूर्ख मंत्रियों ने उनको कहा मूर्ख मंत्री बल्कि रावण को ही उसका अहंकार गमन हम बढ़ा रहे थे वो कहते हैं कि आपके पास तो दिव्य आप तो देवताओं के लिए अजय हैं, कुबेर के गर्व को अपने मई विमान, विमान दानव की ख्याति नष्ट करके उसकी जो पुत्री है मंदोदरी उससे तुमने विवाह कर लिया है यमराज को आजकल जेल में बंद करके रखा है वरुण तो आपको देख के वैसे कांपते रहता है इंद्र के गर्व को तोड़ा है शिवजी भी नीचे देखते हैं, और आगने का जो ताप है वो भी आपने नष्ट कर दिया है तो ये आप तो मानव भक्शी हो मानव को तो खाते हो आपके सामने उस राम का जीवित रहना संभव नहीं है और वो मंत्री कहते ये जो आपका पुत्र है ना ये इंद्रजीत वो ही काफी है उस राम के लिए आप चिंता मत करो तो फिर एक एक रावण जो राक्षस है रावण के सामने आता था अपनी ऐसे तान लेता था और वो कहता था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं उन राजकुमारों की हत्या कर दूंगा उस को मार कर इस पृथ्वी में वानरों का नामो निशान मिटा दूंगा ऐसे ऐसे राक्षस एक एक रावण के सामने आता था और वो बोल के जाता था राजकुमार आता था वो बोल के जाता था लेकिन बेभीषण बेभीषण बुद्धिमान थे कहते हैं आपको इतना उतावला नहीं होना चाहिए दूसरों को कभी कमजोर नहीं सोचना चाहिए उन्होंने कहा आप सब बैठ जाओ अभी बहुत बोले हैं कहते राम के बारे में जानते क्या हो आप जो शिव धनुष्य बड़े बड़े आसुरक्षस गंधर व देवता गन्ने उठा पाए उस राव राम ने उसको तोड़ डाला आ इस प्रकार से राम के बहुत महिमा का गान करने लगते हैं और वो कहते हैं कि राम की कृपा से जो वायुपुत्र एक बंदर नहर को लांगे उस प्रकार से उस समंदर को लांग कर यहाँ आ गया है आ, वो कहते हैं राम यहाँ आने से पूर्व राम का बाण यहाँ गिरने से पूर्व आप क्या करो सीता को वापस दे दो क्योंकि सदैव धर्म की ही विजय होती है और हे ब्राता दुर्व्यसन है तो उसमें कई प्रकार के व्यसनों का वर्णन आता है पर स्त्री की इच्छा रखना यह भी एक दुर्व्यसन है शास्त्र कहते हैं तो कहते हैं ऐसा व्यसन से धर्म की बाधा होती है और आपको दुख ही भोगना पड़ेगा ऐसे उन्होंने कहा और ये बोलकर ये सुना रावण ने रावण को अच्छा नहीं लगा विभीषण की वार्ता वह अंतपुर में चला जाता है और अगले दिन फिर विभीषण से मिलता है विभीषण फिर से उनको प्रणाम करते हैं और कहते तुमने जिस दिन से सीता को लाए थे लंका में उसी दिन से लंका में सारे अपशकुन प्रकट हो रहे हैं अच्छा है कि सीता को वापस दे दो अभी भी समय है राम जैसा नीतिमान राम जैसा करुणा निधान राम जैसे दया इस संसार में कोई नहीं आप उनको वापस दे दीजिए ऐसा वो बोल रहे थे विभीषण लेकिन रावण ने कहा कि मैं सीता को कभी वापस नहीं करूंगा और युद्ध करूंगा ही करूंगा उस राम के साथ तो उस समय एक मंत्री आता है कहते अभी अभी कुंभकर्ण उठा है क्योंकि कुंभकर्ण एक दिन के लिए उठता था साल में एक या दो दिन के लिए कभी कभी उठ जाते थे फिर से पूरा भोजन खाके फिर से शयन कक्ष में जाते थे वाल्मीकि उनका शयन कक्ष में मानो पाताल लोक हो, वो नीचे जाके सो जाते थे तो जब वो उठे थे कुंभकर्ण कुंभकर्ण उनको मिलते हैं और सब कुछ बोलते हैं कि हे कुंभकर्ण मैंने सीता का हरण किया है जैसे ये सुना कुंभकर्ण कहता है तुमने धोखा दिया है तुम नीति को भूल गए हो जिस दिन तुमने सीता का अपहरण किया है उसी दिन क्या होगा उसी दिन से मानो लंका का सर्वनाश प्रारंभ हो गया है और आप बानों से नहीं बचोगे ऐसा बोल के कुंभकर्ण सोने के लिए चले गए कहते अभी जा रहा हूं सोने के लिए तो इस प्रकार से रावण को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है फिर रावण के एक मंत्री थे महापार्श वो कहते है कि सीता के साथ बलपूर्वक अब रतिक्रीड़ा करो तो कहते नहीं वो संभव नहीं है मैं ब्रह्मा की सभा में गया था एक एक बार पुंजक स्थली नामक अप्सरा को मैंने देखा था जिसको देखकर वासना से प्रेरित होकर उसके साथ मैंने बलपूर्वक असंग करने का प्रयास किया या संग किया तो ब्रह्मा ने मुझे देखा और ब्रह्मा क्रुद्ध हो गए और ब्रह्मा ने कहा तुम यदि स्त्रियों को स्त्रियों को आदर दिए बिना उनके साथ बलपूर्वक उनका संग करने का प्रयास करोगे ऐसा अनुचित व्यवहार करोगे तो क्या होगा तुम्हारे सर के सौ टुकड़े हो जाएंगे इसलिए रावण कहता है मैं कभी भी किसी स्त्री के प्रति बलपूर्वक बल का उपयोग नहीं करता हूँ तो फिर विभीषण डांटते हैं कहते तुम्हारा ये इंद्रजीत बहुत बोलता है वो अपने पराक्रम का सदा परिचय देता रहता है तो उन्होंने कहा कि इंद्रजीत को बड़ा घमंड हो गया है और ये इंद्रजीत आपका पुत्र नहीं है ये इंद्रजीत पुत्र नहीं है इंद्रजीत क्या है आपका शत्रु है ऐसा बोलते हैं तो रावण को बहुत गुस्सा आता है रावण कहता है कि तुम तो मेरे यहाँ रह रहे हो मेरा यहाँ खा रहे हो लेकिन मानो ऐसा लगता है कि तुम शत्रु के साथ निवास करते हो और आपके साथ रहना मतलब एक सर्प के साथ रहना घर में तुम सांप के समान हो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन एक दिन वो सांप क्या कर सकता है काट सकता है ऐसे कठोर वचन विभीषण को उन्होंने बोले और उन्होंने कहा कि तुम यहां मत रहो हाँ तुम क्या करो तुम मेरे छोटे हो, इसलिए तुम्हें मार नहीं रहा हूं कुंभकर्ण तो गया सोने के लिए ये दोनों की बातें जब हो रही थी कहते कुंभकर्ण तो जब सोने के लिए चला गया फिर भी विभीषण उनको और परामर्श देने लगे कहते उचित तो मैं कह रहा हूँ मेरी क्या गलती है जब सही बोलने वाला कोई व्यक्ति होता है तो जो चरित्र वाला व्यक्ति है उसके उसको उसकी वाणी अत्यंत कठोर लगती है मानो बाण से उदय उसके हृदय का छेदन हो रहा हो उन्होंने कहा वो जो राम है वो ईश्वर है अब विष्णु ही है साक्षात जो दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हो गए हैं रावण को क्रोध आया जैसे बोला राम ईश्वर है उन्होंने कहते क्या ये राम कैसे ईश्वर हो सकता है उसको तो घर से बाहर निकाल दिया है राज्य से उसके खाने के लिए कुछ नहीं वो बेचारा कंदमूल खाता है जंगल में राम और उसके पास लड़ाई करने का शक्ति सामर्थ्य नहीं है वो वानर और सुग्रीव की सहायता लेकर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है वो तो एक साधारण मानव है और आप कहते को वो भगवान है वो ईश्वर है तो इस प्रकार से वो कहते हैं रावण कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो रावण ने देखा कि ये बहुत बोल रहा है मेरे विपरीत तो रावण ने अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए उनको प्रवृत्त हो गया उठाया और विभीषण के छाती में एक पादा घात हाँ कठोरता से एक पांव मार दिया और मानो उन्होंने अपने विनाश को बहुत जल्द ही क्या कर दिया था आमंत्रित किया था भक्त के के ऊपर ऊपर किया था। कहते हैं हाथ उठाना यह सबसे बड़ा अपराध है तो इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु को ही वास्तव में आमंत्रित किया था और उनको कहा तुम यहाँ से निकल जाओ मेरे राज्य से तुम्हें निष्कासित कर रहा हो जहाँ तुम जा सकते हो वहां चले जाओ तो फिर जो विभीषण है अपने थोड़े साथियों को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और उनको कहते हैं कि तुम तो पूर्ण रूपेण रूपा हो गए हो काम के वशीभूत हो गए हो तुम और तुम सारे पापों का भंडार हो और ऐसी क्रूरता के कारण तुम्हे मृत्यु को आम, तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो विभीषक कहते मैं अभी राम की शरण में जाऊंगा मरोगे तब तुम्हें स्मरण आएगा कि कोई आपका था तो एक ही भाई था तो ऐसा जो है वो निकल पड़ते हैं माता के यहां। और उनकी माता के पास भी जाकर वो बोलते हैं और माता कहती हैं कि ये उचित नहीं है मैं जानते हूँ कि इसका वध राम के हाथों से होने वाला है क्योंकि रावण की मां ने विभीषण को कहा कि है विभीषण तुम्हारे पिता ने भी कहा था कि रघुकुल में भगवान विष्णु अवतरित होने वाले हैं और जिनके हाथों से रावण की मृत्यु है तो ऐसे माँ से आशीर्वाद लेकर कहा कि मैं राम की शरण ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ तो विभिषण लंका को छोड़ते हैं और उड़कर हाँ कुछ चार अपने साथियों को अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं राम को मिलने के लिए तो अगला जो वृत्तांत है किस प्रकार से विभिष राम को मिलते हैं उसका वर्णन और अगली जो कथा है जिसका वर्णन हम कल करेंगे कल के अंतिम सत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां भगवान राम प्रमुख आसुरों का वध करते हैं और फाइनली अयोध्या वापस आते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जोर से सिंधराम लक्ष्मण हनुमान के रामायण महाकाव्य के वाल्मीकि महा के बदित पवन शील प्रभुपाद पाद के अयोध्या धाम के गौर नितायता हरे